आज 18 मई 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहतिका आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है लोग स्पंद कार्य का पढ़ने के क्रम में पिछले हफ्ते तक छः सूत्रों का अध्ययन कर चुके और आगे के सूत्रों का अध्ययन जारी रखते हैं <coughs> कुछ मूलभूत बातें सदा होती रहना ज़रूरी है जिन बातों में पुनरावृत्ति तो जरूर होती है लेकिन ये हमारे मानव स्वभाव के लिए पुनरावृत्ति भी ज़रूरी है क्योंकि हम एक बार में उन बातों को ठीक से अपने मस्तिष्क में बैठा नहीं पाते वक्त लगता है इस एक ही बात को समझना संसार की बात समझना और अद्वेद की बात समझना ये ठीक दो सिरे हैं बिल्कुल अपोजिट क्योंकि संसार की बातों को समझने में एक अलग क्रम है बाहर से समझ में आती है सब बातें चाहे आपको कोई योग्य व्यापारी बनना हो इंजीनियर बनना हो डॉक्टर बनना हो या कोई भी व्यवसाय करना हो या संसारिकता समझनी हो यहाँ तक कि आपको आध्यात्म की या धर्म की या कर्म की बातें समझनी हो तो भी ये सारा ज्ञान हमको बाहर से लेना पड़ता है लेकिन जब हमको अद्वैत समझना पड़ता है तो ये ज्ञान आपको अंदर से आता है ये ज्ञान अंदर से आने के लिए मात्र हमको अपनी योग्यता को प्रबल बनाना होता है क्योंकि मात्र पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होना है इसमें क्योंकि इसके लिए एक प्रेम एक तड़फ एक मोहब्बत जरूरी है जो हृदय के अंदर स्थाई रूप से अगर हम पालते हैं तो फिर वो उस बात का ज्ञान अंदर से अवतरित होता है इसी को अक्रम ज्ञान बोलते हैं तो संसार का सारा ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्रमबद्ध तरीका है और ये अद्वैत का ज्ञान प्राप्त करने का तरीका आपके अंदर बाहर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो उस ज्ञान से आपकी मोहब्बत होना ज़रूरी नहीं उस ज्ञान के प्रति आपका समर्पण भी उतना ज़रूरी नहीं कई बार आप बहुत अच्छे व्यापारी बन सकते हो या बहुत अच्छे वकील बन सकते हो और हो सकता है कि आपको अपने व्यवसाय से ज़रा भी मोहब्बत हो। उसके बावजूद आप एक सफल व्यापारी या व्यवसायी बन सकते लेकिन यहां हो लेकिन यहाँ पर सबसे मूलभूत आवश्यकता इंटेलिजेंस की नहीं है मूलभूत आवश्यकता आपके प्रेम की है आपके हृदय के अंदर अद्वैत तब उतरता है जब उस हृदय में प्रेम हो स्नेह हो और संसार को और लोगों की नज़र से देखने की योग्यता संसार को हम अपने नज़र से देखते हैं तो पराय बुरे अच्छे इस प्रकार की भिन्नता भरी दृष्टि होती लेकिन अगर सामने कोई चाहे वो आपकी नज़र में बुरा हो या अपराधी भी हो आप अगर उसकी नज़र से देखोगे संसार को तो शायद आपके हृदय में उसके प्रति उत्पन्न होने वाले घृणा शांति क्योंकि वो भी अपनी नज़र में कहीं ना कहीं ठीक है उसके नज़र में भी कहीं ना कहीं दुनिया में एक दृष्टिकोण है जो दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण से निश्चित रूप से उल्टा हो सकता है लेकिन उसका भी एक अपना दृष्टिकोण है आप संसार को उसके नज़र से देखें उसके बाद में उससे स्नेह प्रेम होगा और अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपका अपना है और आप उसको बुरे रास्ते से बचाना भी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी नज़र से दुनिया को देखना पड़ेगा उससे प्रेम करना पड़ेगा और तभी आप जाकर उसको बदल सकते हैं। आप घृणा से किसी को नहीं बदल सकते ये बात अद्वैत की ही दृष्टिकोण है क्या घृणा से किसी को बदलना संभव नहीं अगर किसी को बदलना है चाहे वो आपका बच्चा हो चाहे आपका पड़ोसी हो चाहे रिश्तेदार हो चाहे पत्नी हो अगर आपको उसके किसी गुण अवगुण से परेशानी है और आप उसको बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको उसकी नज़र से दुनिया को देखना सीखना पड़ेगा उससे मोहब्बत प्रेम करना पड़ेगा और तभी जाके आप उसके भीतर आप उसके अंतस को अपने अधिकार में ले सकते जैसे आपका अपना स्वयं का अंतस आपके स्वयं के अधिकार में है ऐसे किसी और के अंतस को भी आप आपके अधिकार में लेके फिर उसको बदलना संभव है इसलिए प्रेम के बगैर अद्वैत को समझना संभव नहीं इसलिए इस विधा में हमको सबसे पहले हमारा दृष्टिकोण आनंद और प्रेम का होना जरूरी है यहाँ पर जो पहला सूत्र ऊपर लिखा है कि आत्मा का स्वरूप न तो दुख का है न सुख का है और न मूर्ता का है न ग्राह ग्राहकता का है ये जो भिन्न भिन्न तरीके हैं जब एक ही चीज़ से वस्तुओं में बनी है उसी स्रोत से वस्तुओं को भोगने वाला बना है और उसी श्रोत से वो भोग बना है जो वस्तु को भोगने वाले से जोड़ता है ये तीन चीज़ें बनी हैं संसार में तीनों का श्रोत तो एक ही है जब वो अकेला था उसके सिवा कुछ भी नहीं था उपनिषद भी बोलती है काश्मीर शिव दर्शन भी बोलता है और इसके अलावा जितने ऋषियों ने और विद्वानों ने संसार के चिंतन किया है उनकी अंतर प्रेरणा से आवाज़ आती है यह बात आप भी जब करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मांड के विभिन्न स्रोत नहीं हो सकते कि एक स्रोत से पत्थर आए और एक स्रोत से चांद आए और एक स्रोत से झरने आए एक स्रोत से आदमी आए ऐसा हो नहीं सकता कि भिन्नता संसार का मूल स्वरूप नहीं है ये विश्व पूरा एक इकाई है इसका स्रोत एक बिंदु से ही है वैज्ञानिक सत्य भी है और एक वो सत्य है जो अंतरात्मा से प्रकट होता है जो इंट्यूशन से अंतरात्मा से अक्रम ज्ञान से प्रकट होता है कि ये मात्र एक स्रोत का इस ब्रह्मांड का एकमात्र एक ही स्रोत जब एक ही स्रोत है तो फिर एक पत्थर में उस पत्थर के ज्ञान में और उस पत्थर के ज्ञान को प्राप्त करने वाले में क्या फर्क हो सकता है पारमार्थिक रूप से यानी इसेंशियल वे में कोई परिवर्तन नहीं कोई अंतर नहीं वही पत्थर है और वही मनुष्य है और उसको देखने का ज्ञान भी वही है वो ज्ञान भी शिव है वो देखने वाला भी शिव है और वो पत्थर भी शिव क्रिएशन में देखें तो जो सबसे शिव के नजदीक है वो है मनुष्य उसके बाद जीव जंतु उसके बाद वनस्पति उसके बाद जल संसार और जल संसार का जो सबसे बड़ा प्रतीक है वो है पत्थर जो पूर्णतः प्रमेय वर्ग में माया के क्षेत्र में है जिसे अपने होने का कोई भान नहीं होता तीन तरह के एहसास होते हैं एक पति वर्ग का एहसास यानी शिव का एहसास कि मैं ही सब कुछ हूँ क्योंकि मैंने सब बनाया और मैं ही सब कुछ हूँ मुझसे अलग कुछ है ही नहीं संसार में कुछ हो ही नहीं सकता मुझसे अलग यानी उसको इस बात को कहने की भी ज़रूरत नहीं वो सबको अपने जैसे हम अपने शरीर को जानते हैं वैसे ब्रह्मांड को जानता है वो अनावृत चेतना है उसकी और उसी अनावृत चेतना को हम चैतन्य बोलते हैं कि वो शुद्ध चैतन्य है उसकी चेतना में कोई आवरण नहीं कोई लिमिटेशंस नहीं है जो अंतरिक्ष और समय की कोई सीमाएं नहीं है उसमें दूसरा है पशु भाव जिसमें हमको समय और अंतरिक्ष के बंधनों से कोई मुक्ति नहीं हम जानते हैं कुछ भाग हमारा अनावृत है और कुछ आवृत है हम अपने आपके होने का ज्ञान है हमको कि मैं हूँ ये ज्ञान संसार का सबसे बड़ा ज्ञान है कि मैं हूँ और ये मैं हूँ ये इंसान जानता है लेकिन मेरे अलावा बहुत कुछ है यह भिन्नता का ज्ञान है यानी वहाँ पर ईदंता है ईदंता मीन्स धिसनेस है जहाँ पर कि ये है मैं हूँ और ये है मतलब दो चीज़ें हैं वो अलग समझता है दोनों को अलग जानता है कि यह हमारा सामान्य ज्ञान है योगियों का ज्ञान नहीं है लेकिन योग्य के ज्ञान तो फिर शिव के ज्ञान से एक हो जाता कि मैं ही हूँ और कुछ भी नहीं लेकिन पत्थर में मात्र प्रमेयता है जो संसार में जो जड़ संसार है जैसे पत्थर है जल है झरने हैं अग्नि है, है वायु है इनमें अपने आप के होने का एहसास नहीं है कि मैं वायु हूँ ऐसा नहीं जानते या मैं अग्नि हूँ या मैं पत्थर हूँ ऐसा वो नहीं जानते क्योंकि उसमें पूर्णतः जड़ता है क्योंकि उसमें चेतनता न्यूनतम है इसलिए ये संसार में वो प्रमेयता का ही राज है उनके अस्तित्व में मात्र प्रमेयता है प्रमेयता का मतलब होता है वस्तु होने का ही वस्तुपना है उसमें उसमें अपने स्वयं के होने का एहसास नहीं तो तीन एहसास है मैं ही सब कुछ हूँ मैं हूँ और ये संसार है और तीसरा वो जबकि उसे स्वयं का कोई एहसास नहीं उसको जड़ता बोलते इन तीनों का स्रोत एक है और ये बात अगर हम कहें कि लोगों को समझाना तो एकदम आसान नहीं है और ये बात कहीं खो ना जाए हमारे ऋषि जानते थे कि ये बात कहीं खो न जाए इसलिए उन्होंने शिव से जो सबसे दूर वस्तु थी उस वस्तु को पूजा के लिए चुना जो सबसे शिव से दूर है ताकि किसी की भी यात्रा वहाँ से भी शुरू होगी सबसे दूर से तो उस यात्रा को वो शिव तक लेके आए इसीलिए उन्होंने शिवलिंग को पत्थर का बनाया लिंग का मतलब होता है चिन्ह आइकन इसलिए शिवलिंग पत्थर का बनाया कि शिवलिंग वो चीज का बना जो शिव ने बनाते बनाते बनाते अंतिम रूप से बनाई जो पूर्ण जड़ है उस जड़ता में भी शिवत्वता उतनी ही है जितनी स्वयं शिव में क्योंकि वो उसका ही अंग है शिव का तो हम किसी जीवित वस्तु को या चेतन वस्तु को पूजा नहीं करते वरन हम एक पत्थर की पूजा करते हैं उस पूजा के प्रति प्रतीक रूप से उसकी पूजा करते हैं ये पत्थर भी शिव ही है ये स्टोन है ये पत्थर है ये भी शिव ही है इस बात को कहीं हमारा संसार भूल नहीं जाए इसलिए ऋषियों ने उसे प्रतीक रूप से पूजा का पात्र बना दिया कि इसे पूजा जाए यही पूज्य है ताकि समय के साथ जब मनुष्य की परिपक्वता जब जब जिस जिस युग में जिस जिस व्यक्ति की रुचि जागेगी वो वहाँ से अपने यात्रा शुरू कर सकता है स्टोन से पत्थर से यात्रा शुरू कर सकता है लेकिन मूल ज्ञान फिर वही है कि जो दुख है सुख है ग्राह्यता और ग्राहकता ग्राहकता मनुष्य है ग्राहता है संसार है इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आत्मा का मूल स्वभाव ना तो ग्राहकता उसका मूल स्वभाव है न ग्राह्यता उसका मूल स्वभाव है न दुख सुख उसका मूल स्वभाव है कि दुखम न सुखम ये तरह न ग्राहियों ग्राहकों न चाहे न चाज की भाव हो अपने क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि जब वो न तो जानता है और न वो दुखी होता है न सुखी होता है तो ऐसा तो नहीं कि वो मूर्ख हो मूढ़ हो अज्ञानी हो क्योंकि हम संसार में देखते कि कई लोग जो पूर्णतः मानसिक रूप से अविकसित होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं उन लोगों को ना सुख होता है ना दुख होता है ना संवेदनाएँ होती तो हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं चेतना की वो भी मूड हो लेकिन ऐसा नहीं है उसका प्रमाण भी पिछली बार अपने डिस्कस किया था कि जब हम सोते हैं तो मूड भाव में सोते हैं तो उस समय हमको कोई ज्ञान नहीं होता कमरे में कोई आके चला गया हमको मालूम नहीं कोई ना आवाज़ दी हम गहरे नींद में थे हमको मालूम नहीं उस समय हमारी ज्ञानेंद्रियां शांत हो जाती हैं उस समय हम मूड़ भाव में चले जाते हैं लेकिन उस मूड भाव में जब हम उठते हैं तो हम कहते हैं कि अरे क्या मूड़ में मूढ़ता में सोया था कहां हाथ था कहां पैर पड़े थे किधर करवट थी कुछ कहाँ कपड़े कैसे थे कुछ भी मुझे मालूम नहीं है ना लेकिन आनंद आ गया सो के गहरे नींद सोया शरीर मस्त हो गया एनर्जी मिल गई लेकिन इसका मतलब हमने अगर वो आत्मा उस समय मूढ़ होती तो उसी ये ज्ञान कहाँ से होता कि मैं आनंद से सोया था क्योंकि आत्मा उस समय भी वही पूर्ण जाग्रत थी जो मूढ़ भाव का भी आनंद ले रही थी जो सुख का भी आनंद लेती है दुख का भी आनंद लेती है मूढ़ भाव का भी आनंद लेती इन तीनों चीज़ों में वो अपनी स्थिर चित्तता बनी रहती उसकी अंदर की स्थिरता बनी रहती और वही हमारा संदर्भ बिंदु है हम जब भी बात करते हैं ले देखे हम उसकी ओर उंगली इंगित कर सकते हैं ये भी आसान नहीं है क्योंकि हमको संसार की किसी भी वस्तु की तरफ उंगली उठाना आसान है लेकिन स्वयं की ओर उंगली उठाना बहुत कठिन है इसलिए हमको तरह तरह से समझना पड़ता है कि वो चैतन्य कैसा है न चाहती मूल भाव अपनी तदस्थी है ना कि उसकी एसेंशियल नहीं चर का मतलब इसेंशियल अंतिम रूप से अनिवार्य रूप से वो मूड भी नहीं है सुख से सुखरूप भी नहीं है दुखरूप भी नहीं है और ना ग्राहक ग्राहक रूप में है या वस्तु या व्यक्ति के रूप में भी नहीं है वो यथा कारण वर्ग हो या करण वर्ग क्या है हमारी इंद्रियां। विमीढ़ो अमूढ़ व स्वयं हमारी आंख मूढ़ है यानी अपने आप में वो कुछ भी नहीं है हमारी आंखें मूड हैं अपने आप में वो कुछ भी नहीं है कान मूड हैं अपने आप में कुछ भी नहीं है क्योंकि वो अपने आप में कुछ होते हैं तो मृत्यु के बाद भी देखते सुनते रहते हैं लेकिन उनमें सहांतरण चक्रण प्रवृत्ति स्थिति संवृत्ति उसमें जब चैतन्य का स्पर्श होता है भीतर एक चेतना है उसका जब स्पर्श होता है तो कान सुनने लग जाते हैं आँखें देखने लग जाती चमड़ी छूने लग जाती जीवान चखने लग जाती है नाक सूखने लग जाती है हाथ चलने लग जाते हैं काम करने लगते हैं पैर लोकोमोशन करने लगते हैं चलने फिरने लगते हैं इस तरह से हमारी समस्त जो इंद्रियां हैं वो उसका स्पर्श पाते ही गतिमान होते ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हैं कि हमको उसका एहसास होकर कि वो क्या है जिसको हम खोज रहे हैं वो क्या है जो हमारी खोज का लक्ष्य है क्योंकि हम इसको पकड़ के नहीं बता सकते देखो ये चीज़ हम इसको खोज रहे हैं क्योंकि उसको हम खोजने वाले की खोजें तो मैं अपना स्वयं का वास्तविक स्वरूप नहीं जानूंगा खोजने वाले का तो उसको कैसे खोजूं क्योंकि आसान नहीं है इसलिए हम उसको भिन्न भिन्न तरीक़ों से समझने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं कि सहांकरण चक्र वो जो हमारा अंतर चक्र है इसमें जो हमारी समस्त क्रियाएँ होती हैं जानने की देखने की सुनने की सुनने की छूने की या प्रजनन कंग्रह करने की उत्सर्जन करने की समस्त जो हमारी इंद्रियां हैं वो मूढ़ हैं बिल्कुल जड़ हैं जैसे कि ये पंखा और बिजली नहीं हो बस ये ऐसा ही ऐसे ही इसी को जड़ता की सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि पंखा तो है पर बिजली नहीं है या बल्ब तो है पर बिजली नहीं है तो बल्ब है नहीं है कोई काम का नहीं कोई उजाला नहीं दे देगा वह अपने आप में अगर उजाला देता तो फिर बिना बिजली के भी उजाला देता बिना बिजली के भी वो हवा देता पंखा हवा नहीं देता उसके अंदर जो विद्युत धारा बह रही है वो वास्तव में उसको चेतन बना रही है ऐसे ही है हमारे आँख नाक कान त्वचा इंद्रियां, जमस्त जो करण वर्ग करण का तो मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स यानी हमारे वो औजार जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या हमारा जो अंतर्ज्ञान है उसको बाहर देते हैं या हम कुछ करते हैं संसार में कर्म करते हैं तो भी इंद्रियों से करते हैं कर्म इंद्रियों से और ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और तीन अंतकरण की इंद्रियां हैं मन बुद्धि अहंकार जिनके द्वारा हम इस समस्त ज्ञान को अंकित करते हैं अपने भीतर कर्म का फल प्राप्त करने के लिए या कुछ कर्म करने के लिए या हम अपनी अहंता में हूँ ये इंडिविजुअलिटी इस में हूँ का ज्ञान भी मेरे अहंकार से ही आता है इस तरह ये तेरह इंद्रियां हैं इन तेरह इंद्रियों को करण वर्ग हैं इन करण वर्गों को इसका स्पर्श इस जिसका स्पर्श चलायमान कर देता है कि चलायमान का मतलब कैसे कर देता है प्रवृत्ति स्थिति संवृत्ति यानी वो संसार बनाने की सृष्टि स्थिति और संहार का अधिकार दे देती है यानी वो चेतन इतना महत्वपूर्ण है कि वो इन मूड वर्ग को भी सृष्टि स्थिति संवार का अधिकार दे देते जैसे कि मैं किसी चीज को देखता हूँ तो उसकी सृष्टि होती है ये सूक्ष्म रूप में सृष्टि स्थिति संवार है क्योंकि मैं सूक्ष्म शिव हूँ इसलिए सूक्ष्म रूप में सृष्टि स्थिति संवार कर सकता जैसे कि समुद्र में बड़ी लहर आएगी लेकिन अगर मेरे कटोरी में पानी होगा तो लहर उसमें भी आएगी लेकिन छोटी सी ही लहर आएगी क्योंकि उसकी सीमा है इसी सीमा का नाम नियति है जब एक अंतरिक्ष में उसकी सीमा तय हो जाती है उसको नियति बोलते हैं हमारे पाँच कंचु पढ़ें ना कला विद्या राग काल नियति और समय के साथ उसको भी पढ़ेंगे पर। पढ़ें। तो जब एक सीमा स्थित हो जाती है तो उस सीमा में एक मात्रात्मक फर्क आ जाता है क्वांटिटेटिव डिफरेंस आ जाता है कि वहाँ पर बड़ी लहर आती है छोटी लहर तो यहाँ पर यथ कर्ड वर्कोयम विमूणो विमुणोव स्वयं क्योंकि वहाँ पर इसका स्पर्श उसको सृष्टि स्थिति संवार का अधिकार दे देती है तो हम क्या करते हैं जिसको देखते हैं उसकी सृष्टि होती है जिसको देखते रहते हैं उसकी स्थिति होती है, है, होती है। लेकिन जब हमारा ध्यान दूसरी वस्तु पर चला जाता है तो पहली वस्तु का संवार हो जाता है और दूसरी का दूसरे की सृष्टि हो जाती है इसे सतत सृष्टि स्थिति संवहार हम सतत करते रहते हैं जैसे शिव करता है वैसे हम भी करते हैं शिव विपक स्तर पर करता है हम सूक्ष्म स्तर पर करते हैं तो ये अधिकार हमारी इंद्रियों को मिल जाता है ये इंद्रियों को अधिकार देने वाला वही है। अभ्य तत्व प्रयत्न में उस तत्व को जिसके हम अभी तक बात कर करें कि जिसके स्पर्श से ये तेरह इंद्रिया चलायमान हो जाती जो बिजली गई हो पंखा का स्विच चालू पड़ा बिजली ए, एसी का स्विच चालू है पंखे का स्विच चालू है बिजली का स्विच चालू है कैमरा का स्विच चालू पर सब चुप बैठे हैं जैसे ही है बिजली आती सब चलायमान हो जाता पंखा घूमने लगता है ए चालू हो जाता है लाइट जलने लग जाती इसी तरह से इसका जब स्पर्श इस होता है तो समस्त संसार चलायमान हो जाता है इस चैतन्य के स्पर्श से तो ये कहता हैं लपते तक प्रयत्न है ना जिस चीज़ के स्पर्श से ये चलायमान्यता आती है ये चंचलता जिस चीज़ से संसार को चंचलता प्राप्त होती है लपते यानी उसको प्राप्त करो लगते तक प्रयत्न है ना उसको मेहनत करके मेहनत यानी हाथ पैर की मेहनत नहीं बल्कि हमारी जागरूकता की मेहनत से उसको जागरूकता से उस तत्व को प्राप्त करो लपते प्रयत्न है ना तत्वम आदरा उसको सबसे पहले तब आदर और प्रेम से उसका परीक्षण करो ये क्या है अंतर चिंतन करें हम उसका आदर के साथ अंतर चिंतन करें कि ये वास्तव में क्या है कि जिसके स्पर्श से समस्त इंद्रियां चलायमान हो जाती जिसके स्पर्श से सारा संसार एक चलचित्र के चलायमान हो जाता है तो उस तत्व का हम उस तत्व को प्राप्त करने के लिए आदर सहित अपनी अंतरयात्रा शुरू करें यथ स्वतंत्रता तस्य तर्वत्रेय अक्रत्रिमा जिसने सबको स्वतंत्रता जो उसकी स्वतः स्वातंत्र है उसका शिव का वो पूर्ण स्वातंत्र है और हमारा कैसा है सीमित स्वतंत्र यानी आज आप जैसे यहाँ आए कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं लाया आप अपनी मर्जी से आए और कुछ लोग आज नहीं आए उनकी मर्जी थी आज नहीं आए ये स्वतंत्र हर व्यक्ति के साथ है आप इधर दक्षिण में जा रहे हैं जाते जाते मन हो गया नहीं नहीं उत्तर में चले तो वापस पलट जाएगा आदमी दिशा पलट देगा एकदम अब और क्योंकि उसमें एक स्वतंत्र है एक पत्थर भी है कि जिसको इधर फेंका तो वो और कहीं जा ही नहीं सकता उधर ही जाएगा वो एक स्वतंत्र है हमारे पास में तो वो स्वतंत्रता चेतन की वो स्वतंत्रता हमारे पास है इसलिए कि हम भी शिव के छोटे संस्कार है शिव में और हम में कोई तात्विक भेद नहीं है पारमार्थिक भेद नहीं अगर पारमार्थिक भेद होता तो फिर हमको स्वतंत्रता नहीं मिल पाती लेकिन उसने अपना सृष्टि स्थिति संहार का साथ ही साथ स्वातंत्र का गुण भी आपको दे दिया और वो सीमित स्वातंत्र हमारा सीमित शरीर की वजह से क्योंकि हम एक सीमित शरीर में हैं इसलिए सीमित स्वतंत्र है जैसे समुद्र में सुनामी आएगी तो हो सकता है आपके आस के बहुत सारे सैकड़ों हजारों मकानों को गिरा देगी लेकिन हमारे कटोरी में सुनामी आएगी तो ज़्यादा ज़्यादा आपके कपड़े खराब कर देगी कपड़े गिले कर देगी क्योंकि उसमें स्वतंत्र वो पानी में भी सुनामी आने का अधिकार उसको भी है जब वो हिलेगा तो लेकिन उसके मात्रात्मक क्वान्टिटी फर्क वो क्या कर सकेगा वो ज़्यादा कर सकेगा छोटा सा काम कर सकेगा स्वतंत्रता तर्वत्रिमा न इच्छा नोदना नोदन से वर्त है अब यहां पर एक प्रश्न आ सकता है कि क्या जड़ वर्ग को चैतन्य ने सीधे सीधे शिवत्वता प्रदान कर दी जैसे कान है उसको सुनने का अधिकार दे दिया आंख को देखने का दे दिया चमड़े को सुनने का दे दिया किसने दिया उसी परमेश्वर ने या चैतन्य ने जो इसके भीतर बैठा है तो वो कहते हैं कि फिर हम क्या है इंडिविजुअल क्या है एक सामान्य व्यक्ति के मन में प्रश्न उठता है और ये प्रश्न उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो चैतन्य सीधे सीधे काम कराता है पैरों से, से काम कराता है हाथों से काम कराता है आंख से काम कराता है कान से नाक से काम कराता है फिर हमारा क्या रोल इसका एक सामान्य व्यक्ति का कर मेरा क्या रोल मतलब मैं तो कठपुतली बन गया उसने चैतन्य ने मेरी आँख को दिखवाया तो देख लिया मेरे कान से सुनवाया तो मैंने सुन लिया पैर से चलवाया तो मैं चल लिया यानी क्या मैं प्रोग्राम्ड हूँ प्री प्रोग्राम्ड हूँ यानी क्या मेरा अपना कोई वजूद नहीं है कि मेरे से उस चैतन्य ने मेरी इंद्रियों के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट करके जो कहा वो कराया तो मैं तो क्या कठपुतली हूँ कि संसार में ऊपर से वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं और मैं बिल्कुल कठपुतली की तरह नाच रहा हूँ क्या मैं पूर्ण तरह से पराधीन हूँ प्रश्न किसी भी व्यक्ति के दिमाग में आएगा कि मेरे समस्त इंद्रियां पूरा शरीर सीधे सीधे चैतन्य से संचालित होता है तो फिर मैं कौन हूं मेरा क्या वजूद मेरी क्या अहमियत तब तो वो कहते हैं न इच्छा नोदन से आया वो मात्र इच्छा की कठपुतली नहीं है तुम मात्र इच्छा की कठपुतली नहीं हो कि परमेश्वर की इच्छा से तुम अपने हाथ पे क्यों नहीं हो सकती प्रेरकत्व वर्तते आपके भीतर एक प्रेरक तत्व है जो पूर्णतः स्वतंत्र है अब उसको उसकी पूर्णता भी उस पूर्णता से कम है क्योंकि आपके पूरे शरीर में एक सीमा है जैसे आप चाहो आज मैं वहाँ चले जाऊँ लेकिन कभी कभी लाख कोशिश के बाद में आप नहीं जा सकते आपको किसी ने बंदी कर दिया जेल में तो आप कैसे जाओगे स्वतंत्रता आपकी है लेकिन वो स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होते हुए एक सीमित स्वतंत्रता है तो नहीं ही इच्छा नौतन से प्रेरकत्व न वर्तते अपी तो आत्मबल स्पर्शात पुरुषस्त समू भवें लेकिन आत्मबल के स्पर्श से जो आपके भीतर आपके चैतन्य में जब आप जागरूक होते हो और जब किसी चीज पर पूरी तरह से कंसनट्रेट होके पूर्वक देखते हो तब आप पुरुष है तत्समय तत्सम भवित तब वो शिव की तरह हो जाता है का मतलब शिव है यहाँ पे पुरुष यानी मनुष्य मनुष्य शिव की तरह अपनी जागरूकता को उन्नत करके पुरुष शिव की तरह हो जाता है तो ये ये जो आपकी दोष लोग पढ़े कि हमको उस तत्व का पूरी ईमानदारी से परीक्षण करना चाहिए उस तत्व को पूरी ईमानदारी से परीक्षण करना चाहिए कि वो क्या है ताकि हम उसको लपते तत् प्रयत्न यानी उसको पूरी कठिन भी हो कठिनाई भी हो प्रयत्न भी करना पड़े ध्यान करने का अंतर चिंतन करने का तो भी हमको उसको ईमानदारी से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और वो तत्व तो ऐसा है कि जिसके स्पर्श से जड़ भी चेतन हो जाता है लेकिन हमारी स्वतंत्रता उसके बावजूद बनी रहती हमारी इंडिविजुअलिटी व्यक्तिकता की वो पूरी तरह से हानि नहीं होती हम अपनी मर्जी के फिर भी मालिक बने रहते हैं हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हम देखते संसार में हम चाहते हैं कि नहीं नहीं हम तो भोग से लिप्त रहेंगे आप आप चाहोगे नहीं नहीं मेरे को बहुत हो गया अब आध्यात्म की तरफ मुड़ना है तो आप उधर मुड़ जाओगे आप बोले कि नहीं आज तो आराम करने के बने तो आप आराम करने लगते हो आप वास्तव में अपनी इच्छा के स्वामी हों तो यही इच्छा का स्वामित्व तो जो एक सीमा तक है असीम स्वामित्व तो नहीं है आपके पास इच्छा का कि हम जो चाहें वो कर दें संसार को बना दें संसार को मिटा दें इस तरीके in का जो असीम स्वामित्व है वो शिव के पास है और हमारे पास भी हो जाएगा जब हम शिव में विलीन हो जाते हैं शिव स्वारूप्य शिव सानुज्य हो जाता है जब जब हम और शिव के बीच में जो भेद है वो समाप्त हो जाता है तो उस समय हमारी इच्छा ही शिव की इच्छा होती है ऐसे योगी होते हैं जो पूर्ण शिवत्वता इस धरती पे जीते जीते प्राप्त कर लेते हैं वो जब कोई इच्छा करते हैं तो उनकी इच्छा ऐसी शारीरिक इच्छा नहीं होती कि मेरे को आज ये खाना है या वो करना है और उसको करने के लिए उनको प्रयास करना पड़े कि भैया आज आपके मन में आएगी खीर खाना है घर में दूध भी रखा है गैस भी है चूल्हा भी है माचिस भी है शक्कर भी है लेकिन आपको बनाना तो पड़ेगी चूल्हा जला के गैस पर रख के एक क्रमबद्ध तरीके से लेकिन अगर शिवत्वता है तो मात्र आपकी इच्छा ही पर्याप्त है वो चीज़ आपके सामने आएगी कि क्योंकि पूर्ण स्वातंत्र को कोई चीज़ रोक नहीं सकती पूर्ण स्वातंत्र को कुछ भी ग्रहण नहीं लग सकता कि वो कुछ करने जाओ और रुक जाओ अभी कभी आप सब है आप बनाने और गए और मालूम पड़ा कि गैस खत्म हो गई आपके पास तो यही टंकी थी और गैस नहीं तो आपका काम रुक गया अब आप चाह के भी आप खेत नहीं बना सकते लेकिन पूर्ण स्वातंत्र है वहां पर कोई अड़चन संभव नहीं है असमर्थस् कराषिण है यदा क्षोभ तदा तदा परमं पदम अब यह श्लोके बताता है निज, शुद्ध, निज अशुद्ध, अशुद्ध यानी स्वयं के द्वारा निर्मित अशुद्धि के द्वारा शिव ने यह खेल खेलना था कि संसार में जीव बनाए अगर वह हर जीव को जैसे मुझे मालूम होती पूर्ण शिव है पूर्ण ज्ञान ही तो मेरे लिए क्या करता हुए मैं कुछ भी नहीं करूँगा बैठा रहूँगा क्योंकि मुझे किसी भी तरह का कोई कर्तव्य नहीं रह जाएगा क्योंकि शिव को कोई कर्तव्य तो है ही नहीं कि भैया आज उसको रोटी कमाना तो रोटी खाने को मिलेगा या उसको कोई शिवत्ता को प्राप्त करनी वो तो शिव ही है उसको कौन सी शिवत्वता प्राप्त करनी है या कोई पूजा करनी किसकी करेगा उसके सिवा कोई ही नहीं तो किसकी पूजा करेगा या कुल मिलाकर आप कोई सा भी कर्तव्य हो के सामने रखो मानू पड़ेगा कि शिव के लिए तो कोई कर्तव्य ही नहीं उसके लिए कोई काम ऐसा बाकी नहीं तो फिर उसने ये सारा संसार बनाया तो कैसे बनाया कि निज अशुद्ध असमर्थस्य खुद के द्वारा अशुद्धि पैदा करी माया के रूप में खुद के छोटे छोटे टुकड़े बनाया उसमें अशुद्धि पैदा करी उसके द्वारा वो खुद असमर्थ हुआ समर्थ से असमर्थ हुआ और कर्तव्य कर्तव्यभिलाषण यानी कर्तव्य करने की अभिलाषा उसमें पैदा हो गई जबकि उसको कर्तव्य करने का तो कोई आवश्यकता ही नहीं है क्या कर्तव्य करेगा कि रोटी कमाने जाएगा कि किसी की पूजा करने जाएगा या उसका कोई पुरुषार्थ करेगा कि मेरे को भगवान प्राप्त करना है इस जीवन को सार्थक बनाना है वह खुद ही जो है उसका लक्ष्य है उसके लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं तो वो कर्तव्य का अभिलाषी बन जाता है कर्तव्य स्व अभिलाषी न कर्तव्य का अभिलाषी बन जाता है ये अशुद्धि जो है इसको इसका नाम है आणोमल जो काश्मीर शिव दर्शन में तीन मन प्रसिद्ध है आणोमल कार्ममल और माई मल सबसे मूल है आणोमल आणोमल का मतलब होता है अपने स्वरूप का ज्ञान हम वास्तव में कौन है ये न जानना ही सबसे बड़ा दुनिया का अज्ञान है और ज्ञानम बंध नाम से एक दूसरा सूत्र है पहले शिव सूत्र के पहले चैप्टर का दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंध यानी अधूरा ज्ञान है हमारे पास जो मैं हूँ लेकिन मैं क्या हूँ ये मैं नहीं जान पाता मैं हूँ और इस मैं हूँ के साथ में इस मैं के साथ शरीर चिपक जाता है मन बुद्धि अहंकार चिपक जाते हैं और भी चीज़ें इसमें चुंबक की तरह चिपक जाती है कि ये मेरा मकान ये मेरी पत्नी ये मेरे बच्चे ये मेरा धन ये मेरा ज्ञान ये मेरा व्यवसाय ये मेरा, मेरा गाँव ये मेरा देश है ना सब इसके साथ में चुम्बक की तरह चिपक जाते हैं और इसकी अहंता जितनी अहंता बढ़ती है संसार की चीज़ों में उतनी ही गैरअहंता बढ़ती जाती है ये पर आए ये मेरे नहीं इस तरह यह हमारी अहंता विकृत अहंता बनती चली जाती इसी का नाम है क्षोभ इसी विकृत अहंता का नाम है क्षोभ शोभ को अंग्रेजी में बोलते हैं एजिटेशन इसकी वजह से ही हमारे चित्त में सतत चंचलता बनी रहती स्थिर चित्तता समाप्त हो जाती है क्योंकि ये मेरा है ये मेरा वाला खो गया तो इसको पकड़ के रखना है ये मेरे अपने लोग हैं कहीं दुखी हो गए तो इन लोगों को सुख देना है इस तरह से मैं सतत क्षोभग्रस्त होता यदा शोभ प्रलयित है जैसे ही ये क्षोभ शिव को अर्पण हो जाता है शिवापण मस्तु हो जाता कि ये क्षोभ शिव को समर्पित हो जाता है तदा स्यात्त परमन पदम उसी क्षण वो योगी परम पद को प्राप्त हो जाता है यानी कि इस संसार का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है आपका वो कर्तव्य पूर्ण हो जाता है इस संसार का जो सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि हमारे अपने वास्तविक स्वरूप को जानना जो हम जैसे ही वास्तविक स्वरूप को जानते हैं हमारे संसार का जो जिसके लिए हम मनुष्य बने वो कर्तव्य पूर्ण हो जाता है तो यदा क्षोभ प्रलित तदा सद परम पदम वो उसी क्षण परम पद को प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहला है अशुद्धि नीचे अशुद्धि अशुद्धि है आनोमल इन्हें हमारे अपने वास्तविक स्वरूप को न पहचानना कर्तव्यश्व अभिलाषण है यानी कर्तव्य करने की इच्छा होना कर्म करने का प्रेर, प्रेरकत्वता होना कर्म करने की प्रेरणा होती कि मैं ये करूँ मैं ये करूँ मैं ये कमा लूँ उसको बेच दूँ ये धंधा कर लूँ इसको प्राप्त कर लूँ ये कर्तव्य करने की जो हमारी इच्छा होती इसका नाम है कार्ममल और वही कर्मफल का जनक है ये कार्ममल से हमको कर्मफल मिलते हैं और ये जो क्षोभ है संसार का एजुटेशन कि ये मेरा है ये पराया है ये मेरे अपने हैं ये पराये हैं ये बच्चे मेरे हैं ये घर अपना है वो क्षोभ जो है उसी क्षोभ का नाम है माईमल ये तीनों मल इसमें बता दिए एक ही श्लोक के अंदर आणोमल अगर चला जाए तो मा कार्मल और माईमल अपने आप चले जाते हैं क्योंकि अन्य दो मलों के जनक आणोमल जब आणोमल होता है तो कार्म और माई होते हैं कार्ममल हम जो कुछ करते हैं उस सीमित अहंता से कर्म करते हैं कि मैं ये शरीर हूँ ये मान के कर्म करता हूँ तो ये जिम्मेदारी हम शरीर को देते हैं इसीलिए उसका फल भुगतने के लिए भी हमको फिर से शरीर मिलता है या तो इसी शरीर को फल मिलता है या आने वाले शरीरों को फल मिलता है और यही कारण है पुनर्जन्म का जो कार्ममल होता है माईमल के द्वारा हम संसार में भिन्नता की नज़र से देखना सीख जाते हैं और राणों इसका मूल कारण है कि मैं अपने स्वरूप से अनजान हूँ मैं वास्तव में अपने गौरव से अनजान हूँ मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूँ मुझे वास्तव में कोई कर्तव्य है ही नहीं अगर मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता हूँ तो फिर कोई कर्तव्य नहीं ये स्थिति जब होती है जब मैं इसको वास्तविकता से चीज़ को जानता हूँ तो फिर मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता तो ये बात जब मनुष्य को समझ में आती है तो उस समय वो उसी क्षण परम को प्राप्त हो जाता परमपद यानी शिवता जहां पर कि मेरा अपने और कोई कर्तव्य शेष नहीं तो था मनुष्य का एक उच्चतर उठता हुआ कर्तव्य होता है आरंभिक कर्तव्य होता है कि हमारे ऊण होना पितृण से गुरु ऋण से समाज के ऋण से ऊण होना ये हमारे आरंभिक कर्तव्य हैं कि जब हम इस संसार में आए हैं तो माता पिता गुरु इनका हमारा हम पर ऋण है उस ऋण को चुकाना उसके बाद हमने समाज से बहुत कुछ लिया है तो समाज के ऋण को चुकाना उससे ऋण होना उसके बाद में हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपना एक परिवार है उस परिवार के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूर्ण करें उसके बाद हमारा अगला ये स्थिति होती है कि संसार के स्रोत को खोजना अपने स्वयं के स्रोत को खोजना परमेश्वर क्या है इस संसार में हमारा उद्देश्य क्या है हम संसार में आए हैं तो उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य क्या है पर्पज़ क्या है इस चीज़ को जानना उसको जानने के बाद में हमारा जो सर्वोच्च उद्देश्य है वो परमार्थ प्राप्त करना है यानी कि अल्टीमेट प्रॉपर्टी प्राप्त करना है जो इस संसार के केंद्र से पर हमारे जब अधिकार हो जाता है तो पूरा संसार के हम स्वामी बन जाते हैं समस्त है, संसार में मेरी जो चेतना है आत्मा है वही इस संसार की मूल स्वामीनी है उस चीज़ को जानना उसी का नाम है यहाँ पर परमपद के नाम से बताया गया कि जब हम समस्त संसार के मूल स्रोत को जान जाते हैं तो वही हमारा अंतिम उद्देश्य है यहाँ पर शिव के गुण बताए हैं इन्होंने इसी में कि शिव क्या है विभू है विभू का मतलब होता है व्यापक वह हर जगह पर उपलब्ध है कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ शिव ना हो क्योंकि शिव किसी जगह नहीं वास्तव में हर जगह शिव है नित्य है यह आरंभ और अंत से रहित है जो आरंभ होता है किसी भी चीज़ को ले लो उसका अंत जरूर होता है अगर धरती भी बनी है तो धरती का अंत होगा है। हम मनुष्य ने जन्म लिया है तो उसके शरीर का अंत होगा ही होगा इसलिए लेकिन शिव न तो कभी आरंभ हुआ न कभी उसका अंत होगा इसलिए उसमें निरंतरता है इसी का नाम है सनातनता और इसीलिए चूंकि सनातनता की अवधारणा पर हमारा धर्म आधारित है इसलिए इसको सनातन धर्मोब्ध कि सनातन धर्म है क्योंकि सनातनता की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्निटी उसकी वजह से इसको हम सनातन धर्मबद्ध दें और विश्वाकृति है शिव के तीन मूल गुण हैं कि वो सर्वव्यापक है आदि अंत से रहित है और वो विश्वाकृति है यानी विश्व जो अवभाषित हो रहा है आपको जो दिखाई दे रहा है शिवा शिव के और कुछ भी नहीं है वह शिव ने ही ये आकृतियाँ समस्त आकृतियाँ ग्रहण कर रखी हैं कि विश्व का अवभाषण करने वाला है अब यहाँ अवभाषण करने वाले के दोनों मतलब हैं कि विश्व रूप में भी है और उसका आनंद लेने वाला भी वो स्वयं ही है क्योंकि दो तो है ही नहीं दो एंटिटी है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में मात्र एकमात्र सत्ता है वह है शिव की सत्ता है वो शिव ने अपने अपने खेल के लिए खूब सारी चीज़ें बनाएं और उससे खुद खुद ही खेल रहा है तो वो चीज़ें जो बनाई हैं वो भी किसी मटेरियल कॉस्ट से यानी किसी निमित्त कारण से नहीं बनाई उसने अपने आप से बनाई कि उसके पास में कोई मटेरियल कॉस्ट था ही नहीं कोई ऐसा नहीं था कि उसने शिव बनाई तो मिट्टी कहीं से बुलाई क्योंकि मिट्टी कहां से आएगी चंद्रमा कहां से आएगा सूरज कहां से आएगा उसने अपनी ही सत्ता से इन सबको सत्ता दी और उसके बाद में सुविश्व की आकृति के रूप में वो प्रस्तुत हो गया उसके बाद में उसी से इंटरेक्शन करता है उसी से वो खेलता है उस खेलने में वो उन वस्तुओं को वस्तु के रूप में देखता है स्वयं अलग हो जाता है उन वस्तुओं से लेकिन तात्विक रूप से वस्तुएं अलग नहीं होती उससे हो ही नहीं सकती क्योंकि दो तो ही नहीं अलग तो कर ही नहीं सकते दूसरा ब्रह्मांड में थोड़ी लेके जाओगे आप दूसरा ब्रह्मांड ही नहीं एक ही ब्रह्मांड है इसलिए हमको लगता है कि ये चीज़ और मैं अलग है लेकिन हम तो जड़ से जुड़े हुए हैं एक पत्ती और दूसरी पत्ती सोच सकते हैं कि हम अलग अलग हैं खूब लड़ाई कर सकते लेकिन जड़ तो उसकी एक ऐसे ही।, ही हम चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो चाहे जीव जंतु हो चाहे जड़ पदार्थ हो उनकी हम सबकी स्रोत एक ही और उसी एक श्रोत होने के कारण तात्विक रूप से हम अभिन्न हैं और यही कारण है कि विज्ञान भी है बहुत बदलता है क्वांटम भौतिकी भी यह बात बोलती है कि ब्रह्मांड एक यूनिट है इसके अंदर कुछ भी चीज निकाल के हम बाहर या उसमें कुछ एडिशन अल्टरेशन नहीं कर सकते इसके अंदर जो है इस यूनिट के अंदर इसी के अंदर रूप परिवर्तन होता रहता है एनर्जी मैटर में बदल सकती है मैटर को एनर्जी में बदल सकते हो और आने वाला कोई समय ऐसा हो सकता है जब अंतरिक्ष को एनर्जी में बदल दो समय को एनर्जी में बदल दो या समय को पदार्थ में बदल दो और अंतरिक्ष को पदार्थ में बदल दो लेकिन ये सब चीज़ें एक अंतरिक्ष है उसके अंदर समय है उसके अंदर वस्तुएं हैं जो भौतिक बहुत, रूप से तो वो सब कुछ एक यूनिट है उसका स्रोत एक है इसलिए वो तात्विक रूप से भिन्न भिन्न भिन नहीं है एक ही चीज़ है और वो चिथी के रूप में इस ब्रह्मांड की धड़कन है इस ब्रह्मांड का अस्तित्व जो है मूल रूप से जहाँ से जुड़ा हुआ है उसको हम चिथि बोलते हैं चिथी के रूप में उसमें स्वातंत्र है चैतन्य है और वो अद्वितीय है वो अद्वितीय इसलिए है कि उसके जैसा दूसरा नहीं है दो ब्रह्मांड नहीं हो सकते दो शिव नहीं हो सकते और दो सर्वोच्च सत्ताएँ नहीं हो सकते जैसे कि किसी देश में दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, ऐसे ही ब्रह्मांड का एक ही स्वामी हो सकता है और उसलिए उसका नाम है अद्वितीय है यूनिक है ये बात जैसे एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्भय अकाल मूर्ति जैसे हमने उसमें पढ़ा था जपुजी साहब में जो सिख लोगों का धर्म ग्रंथ है कि वो एक है वो ओंकार है ओंकार का मतलब होते हैं ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस यानी जो चेतना के रूप में एक ओंकार सतनाम यानी कि सतनाम का मतलब होता है पॉजिटिव एग्जिस्टेंस जिसकी विधायक सत्ता है वो सतनाम है बाकी सब झूठ नाम है अगर हम कहें कि पत्थर झूठ बात वो तो ओंकार है अगर हम कहें नदी झूठ बात है सत्य है ओंकार हम कहते हैं कि रामलाल है बल झूठ बात है ये भी ओंकार है संसार में जितने लोग हैं जितनी वस्तुएँ है, सब ओंकार हैं गुरु नानक देव कहते थे कि सब कुछ ओंकार है वही सतनाम है और बाकी सब झूठ नाम है या ना आपकी कुछ भी नाम दे दो ये पत्थर है ये नदी है ये सूरज है चांद है ये तो काम चलाऊ नाम है उन सब का वास्तविक नाम तो ओंकार है इसलिए कहते हैं कि एक ओंकार सतनाम और कर्ता वही इस ब्रह्मांड को बनाने वाला है क्रिएटर है और पूरक यानी वही पूर्वज है या आदि जो आरंभ से रही उस उसी स्रोत से सब कुछ सीखला कर्ता पूक है ना पूर्वज है ना सबका पूर्वज है उन समस्त पूर्वजों का भी पूर्वज है यानी मूल स्रोत है निर्भव निर्वैर निर्भव है क्योंकि वो दो नहीं होने से उससे किसी से और से उसको भय नहीं है और निर्वैर क्योंकि वैर भी तब हो सकता है जब कोई तो एक और हो जो उसका प्रतिस्पर्धी हो लेकिन उसकी किसी प्रतिस्पर्धा है ही नहीं उसकी अपने आप से प्रतिस्पर्धा है कोई दूसरा तो है नहीं उसके इसलिए वो निर्भव निर्वैयर और अकाल मूर्ति यानी वो वो टाइमलेस एग्जिस्टेंस समय से परे है अकाल या समय से जो परे है गुरु नानक देव ने बता दिया था कि परमेश्वर के क्या स्वरूप है वो एक है ओंकार है सतनाम है निर्भव है निर्वयर है समय और अंतरिक्ष से परे है और निर्भव निर्वयर अकाल मूर्ति अजुनी सैभम गुरु प्रसादी अंतिम लाइन है उसकी कि वो अजन्मा है उसका कभी जन्म नहीं हुआ सैभम यानी स्वयंभू वो स्वयं ही स्वयं का करता है किसी दूसरे से पैदा नहीं हुआ है न कोई उसका कोई और स्वामी है स्वयं स्वयंभू उसको बोलते हैं जो अपनी मर्जी का शुद्ध है, उसकी मर्जी पर किसी और का शासन नहीं चलता और गुरु का मतलब होता है ये जो बात कही गई है परमेश्वर के बारे में आपको आपका गुरु अगर प्रसन्न है तो ये बात समझ में आएगी गुरु की प्रसादी से ये बात आपको समझ में आएगी तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि वो विभू है नित्य है विश्वाकृति है स्वतंत्र है चैतन्य है वही संसार की धड़कन है वही संसार का एसेंस है वही संसार में जो कुछ हिलना डुलना चलना फिरना या जो लग धग दिखाई दे रही वो या जो जड़ और चेतन रूप संसार है उस सबके बीच में उसका एग्जिस्टेंस या उसका अस्तित्व वो सार रूपों में वही है इसलिए वही है जो कुछ दिखाई दे रहा है ये बात हमारे को जिस दिन समझ में आ जाती है उस दिन हृदय में असीम शांति स्थिरता प्रेम का उदभाव हो जाता है हृदय का अंधकार मिट जाता है और ये प्रेम जब पैदा होता है तभी हमको अद्वैत समझ में आता है तो आज हमारी बात इतनी